रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद सड़सठ 22 दिसंबर अठारह दक्षिणेश्वर में बलराम के पिता आदि के साथ बढ़े चलो अवतार तत्व शनिवार 22 दिसंबर अठारह सौ सवेरे 9 बजे का समय होगा बलराम के पिता आए हैं राखाल हरिस मास्टर लाटू यहां पर निवास कर रहे हैं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 द्वारका बाबू से कहा था बड़े तालाब में गंभीर जल में बड़ी बड़ी मछलियां हैं बंसी में लगाकर चारा डालो उसके सुगंध से बड़ी बड़ी मछलियां आ जाएंगी कभी कभी उछल कूद भी करेंगी प्रेम भक्ति मानो चारा ईश्वर नल लीला करते हैं मनुष्य रूप में वे अवतीर्ण होते हैं जिस प्रकार श्री कृष्ण श्री रामचंद्र श्री चैतन्य देव मैंने केशव सेन से कहा था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 तब पार्वती जी ने एक बार अपना ब्रह्म स्वरूप दिखाया देखते ही गिरिराज एकदम मूर्छित हो गए